जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिजाऊ मैं जब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिजाऊ मैं कोई वस्तु तो नहीं ऐसी कोई वस्तु तो नहीं ऐसी जिसे सेवा मिल कोई वस्तु तो नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलम करूँ कि इस तरह कि तू मौजूद है जहाँ करूं मैं किस तरह आवाहन कि तू मौजूद है हर जहाँ निरादर है बुलाने में निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं में निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं तुम्ही हाँ मूर्त में भी तुम ही व्यापक हो फूलों में तुम्ही व्यापक हो मूर्त में तुम्ही व्यापक है फूलों में भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊ में भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊँ मैं लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान करना है लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान करना है खिलाता है जो सब जग को खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चाँद तारे तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चादारे महान अंधेर है भगवन अगर दीपक दिखाऊं मैं महा अंधेर है भगवान अगर दीपक दिखाऊँ मैं भुजाएं है न सीना है न गर्दन है न पेशानी भुजाएं हैं न सीना है न गर्दन है न पेशानी तू है निर्लेप नारायण तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊँ मैं तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊ मैं अजब हैरान हूँ भगवंत तुम्हें कैसे रिजाऊ मैं अजब हैरान हूँ भगवंत तुम्हें कैसे रिझाऊ मैं भक्त का कहना है ज्ञान के बाद की बात लखन में आती है शुरुआत में तो मूर्ति ही भगवान होती तो बाद में समझ में आता है कि मूर्ति में वही है फूल में वही है मिठाई में वही है अब किसको किस पर चढ़ाया जाए है ना लेकिन चढ़ाया भी जाता है है ना क्यों आगे मिलेगा अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे ले मैं भक्त तो प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ अब आपको कैसे किस करूँ यह समझ में नहीं आता कोई ऐसी वस्तु तो नहीं दिखती जिसे मैं आपकी सेवा में ले आऊँ करूँ किस तरह आवाहन की तू मौजूद है है रिजा? करें कि मैं किस तरह आपको बुलाऊं आप तो हर जगह है, हैं खरक कम में सब में व्यापक हैं धूल के कणों में है पट बीज पत्थर सब में हमारे में भी हमारे आगे पीछे भी है। अब बड़ी मुश्किल है कि मैं कहां से बुलाऊं? अरे बुलाया तो उसको जाता है जो कहीं दूर बसता हो या एकाक -एक मिल की दूरी पर हो चाहे कुछ दूरी पर हो सड़क पर बैठा हो तब जोर से आवाज़ देकर के चिल्ला दे, फलाने आ जाओ आ यहाँ कौन सा चिल्लाना है तो बंदर भी बोल ही रहा है बहरों आँखों के पास तक सटा हुआ है अब कहाँ से बुलाया इसको इसलिए हैरानी है हाँ रहे कि जिसे सेवा में मैं कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में मैं वस्तु कुछ नहीं है ऐसी है जिसमें आप ना हो तो कैसे सेवा में लाऊँ करूँ किस तरह आह्वान की तू मौजूद है अरजान इरादर है बुलाने में अगर तू घंटी बजाऊँ मैं कुछ लोग मंदिरों में जाकर खूब झकझोर कर घंटी बजाते हैं कि भगवान जल्दी तुम जाएगा है हाँ? न कि इसमें तो निरादर है अरे दूर आप कहीं होते तो बुलाया जाता घंटी हिलाकर के कानों में आवाज जाएगी और आप तो यहीं पर बैठे हुए हैं यहीं पर हैं तो कैसे बुलाया जाए ये बात कह रहा है भक्त कि इसमें तो आपका निरादर होगा आपको बुलाना तो तुम ही हो मूर्ति में भी तुम ही व्यापक हो मूर्ति में तुम्ही व्यापक फूलों में भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊंगा कर तो आप ही मूर्ति में हैं मान लीजिए कणकण में विराजमान हैं तो मूर्तियों में आप हैं और आप भी फूलों में हैं आप भी मिठाइयों में तब तो भगवान है को भगवान पर कैसे चढ़ाया जाए ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि फूल वाले भगवान को मूर्ति वाले भगवान पर चढ़ाया जाए कि मूर्ति वाले भगवान को फूल वाले भगवान पर चढ़ाया जाए ये समझ में नहीं आता है ये चीज़ें हैं तो कहने का भाव ये है कि भाई भगवान तो है ही है उसी का सब चीज़ है हम भी उसी के लेकिन भगवान केवल भाव देखता है भाव का भूखा हूँ मैं बस भाव ही इकसार है भाव से मुझको भजो तो भाव से बिना पार है ना भाव भिन्न सर्वस्व दे तो मुझे तो कभी लेता नहीं आ भाव से एक फूल भी दे दे तो मुझे स्वीकार यह बात इसलिए भक्त भक्त और भगवान के बीच बहुत दूरी नहीं है बस खाली भाव की बात है है तो एकदम नज़दीकी और भाव से हो जाने पर भाव ही स्वीकार करता है जैसे बच्चों को जमनीपुर का मेला देखने के लिए लग गया या कहीं का मेला लग जाता है तो बच्चों को पिता कहता है भाई लो ये सौ रुपया दो सौ रुपया जो कुछ जाओ मेला देखे आओ तो वो अपना मेला देखने जाता है तो जो बच्चा आदि मेला देखने गया अपने खाया पिया घुमा टाडा फिर लेकिन कुछ खरीद कर मेले से घर ले आकर पिताजी को माता जी को देता हैं हाँ ये चीज़ है हमने मेले में ये चीज़ खरीदा तो माता पिता खुश होते हैं और वो खा चाहे ना खा तो भी कहते अरे ले जाओ अच्छा तुम लोग खा लो हम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं ऐसी बातें भी कह देते हैं उसी तरह से भावना है उसकी कि नहीं पिता माता को देना है इसी तरह परमात्मा रूपी जो सबका पिता है और हमारा भी पिता है और हम उसके बच्चे हैं तो लायक बच्चे तो वही होते हैं जो कि संसार रूपी मेले में यदि आए हैं तो इसमें से कुछ बढ़िया चीज़ खरीद करके जैसे फूल है कुछ मिष्ठान है कुछ और भी चीज़ें हैं जो उसके नाम पर हम समर्पित करते हैं तो इस मेले की वस्तु को पाकर वो क्या है वो तो सभी भोज्य भी है भोगता भी है और भोजन भी है क्या उसको खिलाया जाएगा वही खाने वाला है वही खिलाने वाला है और वही भोजन स्वयं है है ना तो इस तरह से वो भाव देखता है कि नहीं इसकी भावना है चलो भाई स्वीकार कर लेते हैं, बस इतनी सी बात इसलिए यहाँ भी ये बात सही है अपने जगह पर लेकिन ये बात जो ये करें ये भी सही है अपने जगह पर दोनों अपने जगह पर बिल्कुल सत्य हैं तो ये भावना की बात है क्योंकि भक्ति भाव प्रधान होती है बिना भाव के भक्ति नहीं होती भाव से ही भक्ति होती और भक्ति ही फिर प्रेम बन जाती प्रेम ही फिर ईश्वर बन जाता बस यही बात तो इसलिए जो कुछ तुमने यहाँ कहा ये कबीर साहब ने कहा है कि सिख गुरु को ऐसा चाहिए सिख से कुछ ना ले आ को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे ये नियम रखा गया है कि गुरु को नहीं चाहिए कि वो सिख से कुछ न मांगे कुछ न नहीं ले। ले। लेकिन शिष्य को भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ देने को तैयार हो ये भी बात हो ये दोनों जगह के लिए नियम है मतलब यथाशक्ति तथा रूप बस इतना ही उचित है जो उचित है उतना ही हाँ, आगे कह रहे हैं कि लगाना भोग कुछ तुमको यह एक अपमान करना है खिलाता है जो सब्जक को उसे कैसे खिलाऊंगा यदि उनके सामने कुछ भोग लगाना है तो एक अपमान करना है क्योंकि जो, जो सर्वस्व पूरी विश्व ब्रह्मांड को खिलाता है अनेकानेक ब्रह्मांड के जीवों को खिलाता है और उसको कैसे खिलाया जाए क्या खिलाया जाए उसको ये इनका कहना है लेकिन वही भाव वाली व्यक्ति है कि भाव से हम जो कुछ है उसे देते हैं तो परमात्मा खुश होता है कि नहीं लायक पुत्र है है ना न जो देते ही नहीं गबर गबर खाया शुरू करते हैं तो सरवा न लायक देखा है दो सौ लेके कुछ लिए वो नहीं कर है ना ऐसा कह देते हैं कि नहीं अरे गौरे के नहीं लाया है कुल खा गया मैं लो तू ऐसा ही बात हो जाता है इसलिए जो कुछ ले जाते हैं तो अच्छी बात खिलाता है जो सब को उसे कैसे खिलाऊंगा तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे परमात्मा की ही दिव्य प्रकाशन प्रकार से सूर्य चंद तारे ग्रहण क्षत सब चीज़ प्रकाशमान है अब उसको दिया जला के हम दिखाते हैं भगवान खुश हो जाओ और दीये जलाते अब बताओ तू तो अपमान करना है अब सूर्य को दीपक दिखाइए क्या कदर इसकी है सूर्य के सामने दीपक की क्या कदर है? वही बात है और वो महासूर्य के सामने ये तो एक सूर्य के सामने दीपक की कदर नहीं आ जहाँ कोटि सूर्य सम्प्रभा करोड़ों सूर्य की उपमा है तब कहाँ ओकरे सामने दिया का कौन कदर रही लेकिन वह बात आएगी बिल्कुल कुल मिला के भाव वाली ठीक तुम्हारी जोत से रोशन है सूरज चांद अवतारे महाअंधेर है भगवान अगर दीपक दिखाऊँ मैं ये तो अंधेर है बिल्कुल कि आपको मैं दीपक दिखाऊँ जो रोशनी का महास्रोत तो हो जो प्रकाश का महा सागर हो उसके सामने तीरा दिखाना है? कितना जो है वो बात है, है? अपमान की बात आगे कर है धेरा आगे करें भुजाएं हैं ना सीना है ना गर्दन है ना पेशानी तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊँ मैं अब इस निराकार को ना तो कोई शरीर है ना भुजा है ना चेहरे है न तिलक वो लीला है ये तो कहाँ चंदन लगेगा आकाश में कैसे लगेगा अंगूठा से यदि लगाना चाहें तो अंगूठे में लगा रह जाएगा अब आकाश में कहाँ जाएगा गाओ ये ना वही अब इसी में लगा का इसी में लगा अब इसको कहाँ लगेगा लग ही नहीं पाएगा <laughs> तो इसलिए इनका करना है कि कहाँ चंदन लगाओ तो यदि चंदन लगाना ही है तो उस दिव्य ज्योति का जो साकार स्वरूप सदगुरु बैठा है उसको लगाओगे तो उसको भी लग जाएगा इसको भी लग जाएगा एक बात है दोनों बात है कि यदि सदगुरु को हम लगा देते हैं तो उसको भी लग जाता है क्योंकि सदगुरु परमात्मा दोनों एक ही है खाली दो रूप हो गया है दोनों एक ही दो स्टेज हो गया एकठे निराकार एकठे साकार निराकार दोनों है ना हाव तो निराकार है लेकिन साकार रूप में दिखता है बस इतना सा बात है निराकार को अपने में समाहित किए हुए इसलिए उसको यदि हम चंदन लगाते हैं तो लग जाएगा इसको लगेगा तो उसको भी लग जाएगा ना यही बात हो परमात्मा को भी लग जाएगा